सहकार रेडियो के श्रोताओं को पवन का नमस्कार किताबें करती हैं बातें कार्यक्रम के तहत आप इन दिनों सुन रहे हैं एमिल बंस द्वारा लिखी हुई किताब मार्क्सवाद क्या है की ऑडियो रिकॉर्डिंग आज आप सुनेंगे इस श्रृंखला की 22वीं और अंतिम कड़ी अध्याय का शीर्षक है कार्य क्षेत्र में मार्गदर्शक ये इस अध्याय का चौथा और अंतिम भाग है जनवादी जनतंत्रों के द्वारा पूंजीवाद से समाजवाद की ओर बढ़ने का अनुभव पूंजीवादी या विदेशी साम्राज्यवादी शासन के नीचे दबे हुए देशों के लिए बहुत महत्व रखता है संसार की वर्तमान परिस्थितियों ने सभी जगह इस बात का उपयोग करना संभव बना दिया है जो प्रत्येक देश की ठोस परिस्थितियों आरोप पर ही निर्भर करता है की वहाँ ठीक किस आधार आरोप संयुक्त मोर्चा बनाने ऐसी जनवादी जनतंत्र कायम हो सकेगा नए राज्य का स्वरूप क्या होगा और कितनी तेजी से समाज का कार्य पलट किया जा सकेगा ब्रिटेन की कम्युनिस्ट पार्टी ने ब्रिटेन के लिए समाजवाद का रास्ता नामक एक कार्यक्रम पेश किया है जिसमें लेबर कम्युनिस्ट मजदूर वर्ग एकता का आह्वान किया गया है ताकि उसके आधार पर अधिक व्यापक और संयुक्त संघर्ष हो सके और उसके द्वारा जनता की सरकार कायम की जा सके ये सरकार जनता के समर्थन के बल पर उद्योग धंधों का समाजवादी राष्ट्रीयकरण करके एकाधिकारियों की आर्थिक शक्ति को तोड़ देगी वो सभी महत्वपूर्ण पदों पर ऐसे लोगों को नियुक्त करेगी जो जनता की शक्ति के प्रति वफादार और उसके मजबूत समर्थक होंगे और इस प्रकार वो शासन सत्ता का स्वरूप ही बदल देगी वो उपनिवेशों को राष्ट्रीय स्वतंत्रता देकर वर्तमान साम्राज्य को आजाद देशों की जनता के समानता के आधार पर बने हुए एक संघ में बदल देगी वो एक व्यापक सामाजिक कार्यक्रम को कार्यान्वित करेगी बड़े पूंजीपतियों के हर तरह के प्रतिरोध के खिलाफ ये उद्देश्य संयुक्त आंदोलन की मदद से आगे बढ़ाए जाएंगे बहुत कुछ इसी ढंग का कार्यक्रम भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने भी पेश किया है उसका आधार भी मजदूर वर्ग का किसानों और जनता के सभी सामंत विरोधी वह साम्राज्यवाद विरोधी जनवादी हिस्सों के साथ विशाल संयुक्त मोर्चा बनाना है कार्यक्रम का लक्ष्य एक ऐसी राष्ट्रीय जनतांत्रिक सरकार कायम करना है जो भारत को प्रगति सांस्कृतिक विकास और स्वतंत्रता के प्रशस्त मार्ग पर अग्रसर कर सके दूसरी कम्युनिस्ट पार्टियों ने भी ऐसे कार्यक्रम बनाए हैं जिनका लक्ष्य समाजवाद के मार्ग की पहली मंजिल के रूप में जनवादी जनतंत्र कायम करना है इस प्रकार वास्तविक अनुभव के आधार पर विकसित मार्क्सवादी सिद्धांत मजदूर वर्ग को वो कार्य पद्धति निर्देशित करने में समर्थ होता है जिसका अनुसरण करके मजदूर वर्ग संसार की वर्तमान परिस्थितियों में सबसे अधिक सुगमता और शीघ्रता के साथ समाज को समाजवादी रूप दे सकता है परंतु इस प्रगति की पहली शर्त ये है की मजदूर वर्ग और उसके सहयोगी साम्राज्यवादी देशों के एकाधिकारी गिरोह की तीसरा महायुद्ध छेड़ने की कोशिशों को नाकाम कर दें। इस महायुद्ध की तैयारी के लिए अमरीका के एकाधिकारी पूंजीपति उत्पादन के अपने अतुलित साधनों और उन बेशुमार मुनाफों का इस्तेमाल कर रहे हैं जो उन्होंने दूसरे महायुद्ध के समय और उसके बाद इकट्ठा किए थे उनके द्वारा वे ब्रिटेन और फ्रांस आदि संसार के दूसरे पूंजीवादी देशों आरोप अपना आर्थिक और राजनीतिक प्रभुत्व कायम कर रहे हैं संयुक्त राष्ट्र संघ में बहुमत उनके हाथों की कठपुतली बना हुआ है उसके द्वारा उन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ को कोरिया में आक्रमणकारी युद्ध चलाने के लिए अपना हथियार बना लिया है पश्चिमी यूरोप के पूंजीवादी राज्यों को उन्होंने उत्तरी अटलांटिक गुट में शामिल कर रखा है ये देश बड़ी बड़ी फौजें अमेरिका को देने के लिए मजबूर किए गए हैं ये फौजे आने वाले अमरीकी युद्ध में एक अमरीकी सेनापति की महतहती में लड़ेंगी जर्मनी के उन्होंने टुकड़े कर दिए है पश्चिमी जर्मनी में नाथियों को और जापान में वहाँ के प्रतिक्रियावादियों को उन्होंने फिर से युद्ध की तैयारी करने की पूरी सुविधा दे रखी है दुनिया भर में उन्होंने अपनी फौजी छावनियों का जाल बिछा रखा है अकेले ब्रिटेन में उनकी बीस से अधिक छावनिया हैं। अपने गुलाम छुटभियों को वे समाजवादी देशों से व्यापार नहीं करने देते और उनके दूसरे बाजारों में भी वे उनकी जड़ खोद रहे हैं इस प्रकार उन सभी देशों में जो आज अमरीकी साम्राज्यवादियों के प्रभुत्व में है शांति की रक्षा का संघर्ष अमरीकी नियंत्रण को और अमरीकी सेना को देश से हटाने के संघर्ष से जुड़ जाता है इससे स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए एक बहुत ही विशाल संयुक्त मोर्चा बनाने की परिस्थिति तैयार हो जाती है मार्क्सवाद का वर्ग दृष्टिकोण मजदूर वर्ग को इस बात की शक्ति प्रदान करता है कि युद्ध के धुआधार प्रचार को भेद कर भी वो उन शक्तियों को साफ साफ पहचान सके जो युद्ध छेड़ने का षडयंत्र रच रही हैं साथ ही उन शक्तियों को भी पहचान सके जो शांति की रक्षा के लिए जूझ रही हैं एक और साम्राज्यवादी गिरोह है विशेषकर अमरीका के साम्राज्यवादियों का गिरोह जो अपना साम्राज्य विस्तार करने और संसार के समाजवादी भाग को फिर पूंजीवाद के लिए जीतने की कोशिश कर रहे हैं दूसरी और समाजवादी राज्य है जिनकी प्रगति शांति कायम रहने पर ही निर्भर करती है औपनिवेशिक देशों की जनता है जो स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रही है और स्वयं पूंजीवादी देशों की अमरीका की भी अधिकांश जनता है जो युद्ध से और युद्ध की तैयारियों के आर्थिक तथा राजनीतिक परिणामों से केवल दुख ही उठाती है साम्राज्यवाद सदा युद्ध छेड़ने की कोशिश में लगा रहता है तो क्या इसका मतलब ये है की पूंजीवाद और समाजवाद एक साथ शांतिपूर्वक नहीं रह सकते दूसरे महायुद्ध के पहले का लगभग 20 वर्षों का अनुभव बताता है कि एक अपेक्षाकृत निर्बल समाजवादी देश भी काफी लंबे अरसे तक पुनिवादी दुनिया के साथ शांति के साथ रह सकता है और उनके साथ सामान्य ढंग से व्यापारिक संबंध आदि भी कायम रख सका यही आज भी संभव है ये सच है की साम्राज्यवादी अमरीका पहले ऐसी किसी भी पूनिवादी राज्य ऐसी अधिक आक्रमणकारी और युद्ध के लिए तत्पर साम्राज्यवाद है पर साथ ही ये भी सच है कि साम्राज्यवादी देश पहले के मुकाबले बहुत ताकतवर हो गए हैं और शांति का आंदोलन आज जितना शक्तिशाली है उतना पहले कभी नहीं था युद्ध की नीति और उसके विनाशकारी परिणाम हर महीने अधिक स्पष्ट होते जा रहे हैं उन्हीं के जरिए पुनिवादी देशों की जनता झूठे प्रचार के उस जाल ऐसी मुक्त हो रही है जिसे सही माने में पूर्व और पश्चिम के बीच का लौह आवरण कहा जाना चाहिए जनता में आज इतनी शक्ति है कि साम्राज्यवादियों की युद्ध छेड़ने की योजनाओं को नाकाम कर दे और उन्हें शांति कायम रखने के लिए मजबूर कर दे शांति का अर्थ ये भी होता है कि जनवादी जनतंत्र और समाजवाद की ओर बढ़ने के लिए परिस्थितियाँ अनुकूल होती जाएंगी। जहाँ अभी पुणिपति वर्ग का राज कायम है उन देशों आरोप युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं उन्हें आर्थिक कठिनाइयों ने घेर रखा है वहाँ सामाजिक प्रगति रुक गयी है वहाँ भविष्य अंधकार और भयावना मालूम पड़ता है परंतु जहाँ मार्क्सवाद ने लोगों का पथ निर्देशन किया है उन देशों में युद्ध की आवाज भी नहीं उठती उद्योग धंधे और खेती दिन दूनी रात चौगनी उन्नति कर रहे हैं इससे और भी तेज सामाजिक प्रगति का आधार तैयार हो रहा है सोवियत संघ में महान रचनात्मक योजनाओं के रूप में समाजवाद से कम्युनिज्म की ओर बढ़ने की दिशा में पहले कदम उठाए जा रहे हैं वहाँ चारों ओर आशा और विश्वास का प्रकाश छाया हुआ है उज्जवल भविष्य सभी लोगों को प्रेरित कर रहा है दो दुनिया के बीच का ये भारी अंतर प्रत्येक वर्ष और गहरा ही होता जाता है ये इस बात का साक्षी है कि जनता एक बार जब मार्क्सवाद को अपने मार्गदर्शक के रूप में अपना लेती है तो उसमें कितनी सर्व शक्ति उत्पन्न हो जाती है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 तो ऐसे ही किसी प्रगतिशील किताब की ऑडियो रिकॉर्डिंग के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी तब तक के लिए दीजिए विदा अपने दोस्त पवन को नमस्कार किताबें करती हैं बातें आवाज की तरंगों पर